ए कौन सप्ततितम सुक्तम भावार्थ हे मनुष्यों वीरों को प्रसन्न करने वाले इंद्र के लिए प्रशंसनीय अन्न प्रदान करो क्योंकि वह इंद्र तुम्हारे यज्ञ की पूर्णता के लिए तुम्हारी मदद करता है वही इंद्र नदियों में प्रवाह लाता है तथा वही गायों का स्वामी है भावार्थ द्युलोक में सूर्य के प्रकाशित होने पर पृथ्वी पर यज्ञ किए जाते हैं उन यज्ञों में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 भावार्थ जब युद्ध की स्थिति हो चारों ओर बाजे बज रहे हों वीरों के हाथ में पहने हुए दस्ताने भी शब्द कर रहे हों चारों ओर धनुष की टनकार सुनाई दे रही हो तब इंद्र की सहायता मांगनी चाहिए और उसको गोदुग्ध मिश्रित सोम रस देकर उसका आदर करना चाहिए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 तथा कल्याण को प्राप्त होओ सभी दंपति धनवान हो तथा संपन्नता की स्थिति में रहें भावार्थ नम्रता पूर्वक उपासना करने वाले लोग अपने तेज से उस इंद्र की उपासना करते हैं तब इंद्र प्रसन्न होकर उन्हें श्रेष्ठ धन एवं बुद्धि प्रदान करता है भावार्थ मेधा बुद्धि को धारण करने वाले ऋषियों ने भक्ति द्वारा देवों के स्थान स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त किया अष्टमُونَ वाकः सप्ततितं सुक्तं भावार्थ यः इन्द्र मानवो का राजा रथो से सब ओर जाने वाला सब जगह बेरोक टोक गमन करने वाला सभी शत्रु वीरों का नाश करने वाला तथा सब देवों में प्रधान है भावार्थ इन्द्र में दो प्रकार की शक्ति है उग्र एवं सौम्य शत्रुओं के लिए उसकी शक्ति उग्र है तथा मित्र के लिए उसकी शक्ति सौम्य है वह शत्रु का वध करने के लिए अपने हाथ में वज्र को धारण करता है भावार्थ जो सभी के द्वारा स्तुत्य शत्रुओं के संहारक इंद्र को अपने उत्तम कार्यों से अपने अनुकूल बना लेता है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता भावार्थ इंद्र के प्रकट होते ही बड़े-बड़े प्राणी एवं सभी लोक भी उसे नमन करने लगते हैं भावार्थ इंद्र इतना महान तथा वीर है कि यदि द्युलोक 100 हो जाएं अथवा पृथ्वी भी 100 हो जाएं या सूर्य भी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 इसे अपनी महत्ता पर घमंड नहीं है इतना महान होते हुए भी वह साधारण लोगों के भी पास जाकर उनकी मदद करता है इसलिए वह सबका पूज्य तथा महान है जो वीर महान होते हुए भी साधारण मानव की मदद करता है वह सबके लिए पूज्य होता है भावार्थ हे इंद्र हम महान धन प्राप्त कर सकें इसलिए तू हमें उन्नत कर हम महान अन्न की प्राप्ति कर सकें इसलिए हमें उन्नत कर भावार्थ यह इंद्र जो इसकी निंदा करता है नास्तिक है उसके धन को जीत कर अपने भक्तों आस्तिकों को प्रदान करता है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 तो विद्वान है परंतु कुटिलता से पूर्णतया रहित है भावार्थ यह इंद्र यज्ञ करने वाले ऋषियों को बछड़ों सहित गायों को दान में दे एक सप्ततितम सूक्तम भावार्थ यह अग्नि अपनी शक्तियों का उपयोग सतपुरुषों की रक्षा के लिए करता है वह कभी सतपुरुषों को पीड़ित नहीं करता इसी प्रकार देश के अग्रणी को भी चाहिए कि वह सदैव सतपुरुषों की रक्षा तथा दुष्टों का संहार करे भावार्थ यह अग्नि अपने भक्तों की रक्षा इतनी सजगता से करता है कि उस पर कोई दुष्ट शासन नहीं कर सकता वह रात्रि में भी सदैव जागृत तथा प्रकाशमान रहकर उनकी रक्षा करता है इसी प्रकार राष्ट्र का नेता भी दिन रात जागृत रहकर सजगता से अपने पक्ष वाले सतपुरुषों की रक्षा करे ताकि कोई दुष्ट उन्हें सता न सके भावार्थ यह अग्नि बल को क्षीण न करके उसकी वृद्धि करने वाला है जब तक यह अग्नि शरीर में उत्तमता से रहता है तब तक यह शरीर भी उत्तम रीति से कार्य करता है इसकी ज्वालाएं कल्याण करने वाली हैं जहाँ भी इसकी ज्वालाएं प्रताषित होती हैं वहां के सब जंत नष्ट हो जाते हैं इस प्रकार वह सर्वत्र पवित्रता करता है तब उस स्थल पर सभी देव आकर उस मानव को उत्तम उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करते हैं भावार्थ अग्नि की यह महिमा है कि वह जिस किसी भी दानी मानव की रक्षा करता है उसे अदानी मनुष्य किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते और न उसे ऐश्वर्यों से हीन कर सकते हैं भावार्थ यह अग्रणी देव जिस मानव को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करता है वह अनेक प्रकार की गाय उत्तम वीर पुत्र पौत्र एवं उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करता है भावार्थ हे अग्ने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 अन्य सभी देवों से उत्कृष्ट होने के कारण सबसे पहले पूज्य है प्रद ललित यज्ञ में अन्य देव यज्ञों में इसकी पूजा की जाती है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 पूजा करते हैं अपनी रक्षा के लिए भी लोग उसकी स्तुति करते हैं तब वह प्रसन्न होकर लोगों को उत्तम उत्तम आश्रय स्थान प्रदान करता है